पाठ का शीर्षक है नटखट चूहा बच्चों एक था चूहा बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था एक दिन उसने अपने दिल में सूचा, आज मैं शहर जाऊंगा, पारिश के कारण बिल से बहा निकले, बहुत दिन बीद गए है, घर में बैठे बैठे दिन घबरा आ गया है, नठखट चूहा जट पट तयार होकर, शहर की ओर निकल पड़ा, वो मस्ती से जूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई थी। दुकानदार अपनी दुकान खोल कर अंदर जा ही रहा था कि नठखट चूहा भी चुप चाप उसके पीछे अंदर चला गया। हुआ <laughs> जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा उसकी नजर चूहे पर पड़ी दुकानदार ने कहा अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है चल भाग यहां से चूहा बोला मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूं <laughs> दुकानदार हंसा हट यहां से मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता चूहा गुस्से में बोला तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे दुकानदार बोला भाग यहां से बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर चूहा चिल्लाया तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं दुकानदार बोला नहीं बिल्कुल नहीं इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया रात में आऊंगा अपनी सीने लाऊंगा तेरे कपड़े कुतरूंगा दुकानदार डरकर बोला <सथिण> चूहे भैया ऐसा ना करना मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूं <सथिण> और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया आ, गे, गे, गे, फिर वो एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा चूहे ने कहा दर्जी मुझे तुमसे कुछ काम है काम क्या काम दर्जी ने गुस्से से पूछा चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा <laughs> कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो <laughs> दर्जी हंसा चल हट यहां से मेरा समय खराब ना कर मेरे पास येरा काम करने का समय नहीं है दर्जी ने कहा अब चूहे को गुस्सा आ गया हम तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं नहीं नहीं नहीं हम दर्जी ने कहा तो ठीक है चूहा बोला और गाने लगा ला तू रात में आऊंगा अपनी से देख कुतरूंगा दर्जी ने कहा चूहे भैया ऐसा ना करना मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूं और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा यह तो एकदम सादी है हां मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा चूहे ने सोचा वो कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया आ हें वो सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनेहरे और रुपहले सितारे भिक रहे थे अंदर जाकर वो इधर उधर उचलने कूदने लगा हाहा <laughs> दुकानदार ने कहा अरे चल यहां से तू यहां क्या करने आया है चूहे ने कहा <laughs> मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूं दुकानदार ने कहा भाग यहां से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना कर एक चूहे को सितारों से क्या मतलब तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं चूहे ने गुस्से से पूछा नहीं नहीं नहीं मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा दुकानदार ने कहा फिर चूहे ने उत्तर दिया रातू रात में आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा सारे सितारे बिखेरूंगा दुकानदार ने कहा <laughs> चूहे भैया ऐसा ना करना मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा और यही नहीं उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूंगा हम्म अच्छा तो जरा जल्दी करो चूहे ने कहा टोपी बनकर तैयार हो गई चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा हां आहा वो सोचने लगा हूं मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूं मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं हूं चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूं 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राज महल में राजा के पास आ पहुंचा वो राजा के सामने जा खड़ा हुआ राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ आ, आ, आ, आ, उसने पूछा अरे तुम यहां क्या कर रहे हो चूहे ने कहा महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूं राजा ने जवाब दिया हम वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो चूहा झटपट बोला अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से यहां मैं बैठूंगा <laughs> राजा को हंसी आ गई उसने कहा भाग <laughs> यहां से मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है चूहे ने पूछा तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे बिल्कुल नहीं मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा राजा ने उत्तर दिया तो तुम नहीं उतरोगे चूहे ने फिर से पूछा नहीं नहीं राजा अपनी बात पर अड़ा रहा राजा ने आदेश दिया पकड़ लो इस चूहे को जी, जी। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े देख तो बिल्कुल नहीं चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े अब चूहे ने कमर पर हाथ रखकर कहा हम अपनी सेना लाऊंगा तेरे कान कुतरूंगा राजा ने सोचा चूहो की फौज तो पूरे महल को तहस-नहस कर देगी फौ डर से कांपने लगा फिर चूहे ने कहा रातों रात में आऊंगा अपनी से न लाऊंगा तेरे कान गुत्रूंगा राजा डर से कापने लगा कापती आवाज में उसने कहा चुए भाईया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूं और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो हां चूहा बहुत खुश हुआ शान से वो सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा जब काफी बीट गई वो गद्दी से कूद कर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे नटखट चूहा अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विशेष संयोजन डॉ मंजुला माथुर पाठ समन्वय डॉ लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार सुचित्रा गुप्ता अशोक शर्मा अशोक मलकानि एसबी अलावादी विजय कुमार सिन्हा और मान्या कोहली तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े ध्वन्यांकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी निर्माण वंदना हरिमर्दन तथा प्रस्तुति सीआईईटी एनसीईआरटी